नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबा 90.4 पॉइंट सवाल आपके जवाब एडवोकेट बीके सिन्हा का इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग लीगल एडवाइस देने की कोशिश करते हैं और सिन्हा साहब की किस सब तक जो है इसके बारे में जानकारी हो सभी लोग जो है अच्छी तरह से कानून की बातें समझें और अपनी समस्या का समाधान खुद पाए ऐसे उनके विचार हैं तो वाई उनसे बात करेंगे आज के इस विशेष शो में और आप सभी की तरफ से बी सिन्हा साहब का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में थैंक यू जी सिन्हा साहब सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करते हुए एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे आप अपने कार्ड पे लिखते हैं फ्री लीगल एड करके तो ये फ्री लीगल एड क्या है और कहाँ से मिलता है आ, इसके पहले कार्यक्रम में भी लगता है एक बार आपने क्वेश्चन किया जी जी जी फ्री लीगल एड कमिटी जो होता है ना स्टेट गवर्नमेंट बनाती है हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, नहीं। और स्टेट में भी होता है डिस्ट्रिक्ट में भी होता है और जहाँ भी कोर्ट है वहाँ एक फ्री लीगल एड कमेटी होती है हर कोर्ट में ये व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है ये तो हो गया गवर्नमेंट की साइड की बात जी और बहुत से आप जैसे लोग होते हैं जो समाज सेवा करने की इच्छा रखते हैं या एडवोकेट समाज भी जो है उसमें भी बहुत से लोग हैं जी जी जी आ, जो जिनकी सेवा करने की इच्छा होती है गरीबों को जस्टिस मिले जी जी तो बहुत से लोग अपने स्तर से बहुत से लोग चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से फ्री लीगल ऐड देते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है अपने एडवाइजर लोगों को अपॉइंट करती है और उसके माध्यम से वो वो देती है बहुत से एडवोकेट लोग भी हैं जो स्वतंत्र रूप से फ्री लीगल एड देते हैं क्या बात है तो उसी में से मैं भी प्रयास कर रहा हूं जितना अधिक से क्या है मनुष्य तन लिया है तो उसमें कुछ बेनिफिट हमारे माध्यम से आम नागरिक को, को हमारी ऐसी इच्छा है इसके लिए मैं इस पर काम करता जी और ये फ्री जो आपने बताया कि फ्री लीगल ऐड जो है जहाँ लोगों को फ्री में सलाह दी जाती है और उनको रास्ता बताया जाता है तो बहुत ही अच्छा एक समूह बना के भी लोग करते हैं फ्री में हाँ। सिर्फ सलाह नहीं दी जाती है। जी, जी जी सलाह देना डिफरेंट चीज़ है जी जी और केस लड़ना डिफरेंट चीज़ है। फ्री लीगल एड कमेटी का काम सलाह भी देना है और केस भी लड़ना है दोनों चीजें लेकिन के के उद्देश्य उद्देश जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है जो एडवोकेट हायर नहीं कर सकते अच्छा, नहीं। जो एडवोकेट अपॉइंट नहीं कर उनको सकते हेल्प मिले तो उनको जस्टिस कैसे मिलेगी समस्या इस बात है तो गवर्नमेंट का भी ध्यान है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ध्यान है की कोई भी व्यक्ति फस गया है किसी कानूनी दावेच में उनको अपॉर्चुनिटी एक देनी चाहिए और अगर अपॉर्चुनिटी लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं है एडवोकेट नहीं है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एडवोकेट उनको देती है और उसका सारा खर्चा जो है गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट की तरफ से अगर नहीं मिल रहा है तो बहुत से चैरिटेबल ट्रस्ट हैं बहुत से हम जैसे लोग बहुत से लोग हैं जो फ्री लीगल एड का काम कर रहे हैं गूगल पे जाएंगे तो फ्री लीगल एड एडवाइज या फ्री लीगल एड या बहुत से चैरिटेबल टेस्ट मिल जाएंगे जहां से आपको कानूनी सहायता मिलेगी तो हम लोगों का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जस्टिस मिले कोई ये नहीं कहे कि हमको वकील की वजह से न्याय नहीं मिला अच्छा अच्छा गवर्नमेंट का भी यही प्रयास है जी, जी, जी, कि जी। किसी को भी ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि वकील नहीं था इसलिए हम केस हार गए और हमको सजा हो गई इसलिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रयास है कि हम सभी लोगों को कानूनी सलाह जो है अपने स्तर से भी दें सरकार की भी मंशा है कि सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लाभ मिलना चाहिए किसी को भी सरकार भी नहीं चाहती है कि गलत तरीके से उनको सजा मिले उनको चांस मिलना चाहिए सफाई देने का सफाई देने दिलवाने के लिए या देने के लिए एक लीगल एडवाइजर एडवोकेट लॉयर का होना बहुत जरूरी इसी को देखते हुए फ्री लीगल एड कमेटी का गठन किया गया सिन्हा साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह फ्री लीगल एड जो कमिटी है वो काम करती है और इसके पीछे का लक्ष्य आपने बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया किसी भी अनजान व्यक्ति को बेगुनाह को सजाना हो तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए और कई बार ऐसा होता है कि बेगुनाह है लेकिन पैसा नहीं है तब भी मुश्किलें आती हैं तो ऐसे सिचुएशन में फ्री लीगल एड कमिटी काम करती हैं और उसमें जितने भी वकील हैं वो सभी पूरी तरह से सलाह भी देते हैं और केस भी पूरी तरह से लड़ते हैं ये आपने कहा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं आशा करता हूँ कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं इस जानकारी को अपने जहन में रखें कि फ्री लीगल ऐड का हम लोग पूरी तरह से कमिटी का लाभ ले सकते हैं अपना केस भी लड़ सकते हैं पैसे की वहाँ जरूरत नहीं लेकिन आप पूरी तरह से जो भी चीज़ें जो भी बात आपको रखनी हो वो आपने वकील के साथ शेयर कर सकते हैं और केस लड़ सकते हैं इसके साथ ही एक और बात आती है कि आजकल महिलाओं के साथ भी काफ़ी चीज़ें जो है होती रहती हैं इवन कोई महिला है जो काम करती है कंपनी में काम करती हैं तो कभी कभी ऐसे ही होता है कि ड्यूटी पे जाती है यहाँ वहाँ के वर्कर उनसे छेड़खानी करते हैं या कई बार मालिक या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो उनके बोलेपन का फ़ायदा लेते हैं तो ऐसे में महिला क्या करे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी ऐसी परिस्थिति में क्या है आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाएँ जो है हुँ. इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराती हैं इसके वजह से ऐसी अपराध की मनोवृत्ति लोगों में बढ़ते जा रहा है रिएक्शन की भावना नहीं है आजकल लोगों में किसी का आप देख रहे हैं कि किसी के सामने किसी की हत्या कर दी जा रही है और पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है और कंप्लेन भी अगर किसी ने साहस किया है नहीं। नहीं। तो उसका कोई विटनेस देने को बनने को तैयार नहीं हो तो जब विटनेस और एविडेंस नहीं रहेगा तो सजा किस आधार पे होगी हु। उसी तरह से आपने जो क्वेश्चन किया है कि महिलाओं के साथ ऑफिस में या कंपनी में उनके बॉस या कर्मचारी कभी कभी कुछ मन चले लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटती रहती है, है ऐसा आते रहता है केसेस तो ऐसी परिस्थिति में महिलाओं को चाहिए कि कंसर्न पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दी जाए हु। पहले तो अपने जो बॉस हैं उनको इंटीमेट करें लेकिन लाज और शर्म की वजह से ऐसी बातों को ना बॉस के से कह पाते हैं और न पुलिस में कंप्लेन देते हैं इसका लाभ जो है ऐसे मंचले लोग उठाते हैं तो जब हम कंप्लेन नहीं करेंगे तो कार्रवाई कैसे होगी हाँ। कभी कभी आपने कहा कि कंपनी के बॉस ही ऐसा करने लगते हैं तो और जब बॉस ही होगा तो कंप्लेन कहाँ जाएगा तो उसके लिए है पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन में कम्प्लेन करना चाहिए या कोई सबऑर्डिनेट कर्मचारी कर रहा है तो बॉस से कंप्लेन करना चाहिए बॉस एक्शन नहीं लेता है तो बॉस और उस कर्मचारी के अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में कार्रवाई करेंगी कंप्लेन करेंगी तो जब कंप्लेन हम फाइल करेंगे तभी उस पर एक्शन होगी तभी उस पर कार्रवाई होगी तो उसमें कंप्लेंट करना अनिवार्य है कम्प्लेंट करेंगे तो इस तरह की मनोवृत्ति और अपराध में कमी आ सकती है तो चलिए सबसे पहला बात ये आपने बताया कि महिलाओं के साथ जिस तरह की बातें हो रही है कंपनी में या काम कर रहे हैं वहाँ पर तो आपको पहला काम करना है कि बेजिजक आपको कम्प्लेन करना चाहिए उसके बाद ही फिर बाकी सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मॉड 90.4 एफएम पर सवाल आपके जवाब एडवोकेट बीके के सिन्हा का इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं बीके के सिन्हा जी को और बहुत ही अच्छा लीगल एडवाइज़र हैं बहुत सारी है, जो भी बातें हैं किसी भी तरह का कोई भी समस्या आपके पास हो तो आप मैसेज के ज़रिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारा मैसेज के लिए नंबर है आप अपना नाम और समस्या लिख के भेज दें चौरानवे इस नंबर पर या फिर आप फोन करके भी अपनी बात रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि अगले एपिसोड में हम आपकी बातों को एडवोकेट सिन्हा के साथ शेयरिंग कर सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी 90.4 फोर सुनते रहो मुस्कर रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सवाल आपके जवाब एडवोकेट बीके के सिन्हा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और बीके के सिन्हा साहब हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने ब्रेक के पहले बताया कि महिलाओं के साथ जो भी बातें हो रही हैं तो उसके लिए उन्हें पहला तो कंप्लेन करना है और इसके साथ ही एक और बात मेरे मन में आया कहीं मैंने सुना था कि जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं बच्चियां लड़कियां उनके साथ भी कभी कभी बच्चे छेड़कानी करते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए उसके लिए भी सेम प्रोसेस सेम को प्रोसेस प्रोसेस करना है कहीं भी हमारे साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो रिएक्शन की भावना होनी हुँ, चाहिए रिएक्शन नहीं करेंगे अभी कोई मारेगा या हाथ काटेगा कोई हाथ काट रहा है तो चिल्लाने का तो हमारा राइट है जी लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि चिल्लाना भी लोग बंद कर दे रहे हैं विटनेस की तो बात ही छोड़ दी जिसके साथ घटना घट गट रही है वो भी कुछ नहीं है आजकल करने की स्थिति में और बाजू वाला तो कोई चाहता ही नहीं है कि हम इस मैटर में क्यों जैसे उलझें तो कहीं भी कोई अपराध हो रहा है कहीं भी छिड़खानी हो रही है कहीं भी किसी तरह की समस्या है तो हमको जो कानून है कानून का सहारा लेना चाहिए और कानून में ये व्यवस्था किया गया है कि अगर आपको कोई दबाने का प्रयास कर रहा है कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो उसके लिए आ, आपके नज़दीक में पुलिस स्टेशन का एक व्यवस्था है वहाँ सीनियर इंस्पेक्टर बैठते हैं पुलिस इंस्पेक्टर बैठते हैं वहाँ राइटिंग में आप कंप्लेन कर सकते हैं ओरली कम्प्लेंट कर सकते हैं तुरंत एफआईआर लेने की व्यवस्था है एफ नहीं लेता है तो प्रोसेस हमने बताया था कि उनके सीनियर से मिलिए आरटीआई का इस्तेमाल कीजिए अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करती है तो प्राइवेट केस फाइल कर सकते हैं ये प्रोविज़न है तो इसको हम लोगों को फॉलो करने की जरूरत है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सिन्हा साहब मुझे लगता है कि हम सभी को कहीं ना कहीं अपने ऊपर होने वाले अन्याय के लिए आवाज़ उठाना बहुत जरूरी है आपकी बातें सुनते सुनते मुझे कुछ स्कूल की बातें ही याद आ गई सेल्फ़ डिफेंस वाली जो प्रोग्राम है वो चल रहा था और वहाँ पर यही सवाल पूछा गया था कि कोई लड़की है और उसको अगर कोई भी छिड़कानी करना है तो क्या करें कोई भी तो लड़की है छिड़का नहीं कर रहा है लड़की के साथ इस तरह से वर्ताव हो रहा है और वो क्या करे था वो जाके माता पिता को बोलते हैं तो माता पिता जाके प्रिंसिपल को बोलते हैं तो प्रिंसिपल तो उसको मालूम ही नहीं कि क्लास अभी देखिए आपकी तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है जी कि जी अगर छिड़कानी हुई तो आपके पास मोबाइल है उसमें हर जगह हंड्रेड नंबर की व्यवस्था है जी जी आप जी खाली एक हंड्रेड नंबर डायल कीजिए एक एस एम कर दीजिए आपका तुरंत जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे पुलिस आ जाएगी और वहाँ आपका स्टेटमेंट ले लेगी स्टेटमेंट लेने के बाद तुरंत उसको अरेस्ट कर लेगी एफ कर देगी इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है हंड्रेड नंबर याद रखना चाहिए बताया जी हंड्रेड नंबर पे आप डायल कर सकते हैं जिससे आपको जो है तुरंत जो है उसका बेनिफिट मिल सकता है और इसके साथ मैं वो बात बता रहा था कि वहाँ पर जैसे चिल्लाने की बात आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना चाहिए और लड़कियों के पास बोले एक हथियार है बोले उसने पूछा कि क्या है किसी ने कहा मोबाइल है किसी ने कहा कुछ लकड़ी वकड़ी लेके रखेंगे बना ये सब चीज़ें ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी एक आपके पास हथियार है वो है आप रोना शुरू कर दीजिए और किसी को कुछ बताइए मत पंद्रह बीस मिनट तक रोना शुरू कर दीजिए आपके सहेली दूसरे लोग हैं वो पूछना शुरू कर देंगे क्या हुआ क्या हुआ उनको नहीं बताइए कितनी अच्छी आइडिया आपके पास टीचर्स आ जाएंगे उनको भी मत बताइए जब प्रिंसिपल आएगा तब आप खोल के बता दीजिए कि इन्होंने ऐसा किया इसलिए मैं रो फिर वो एक्शन हो जाएगा क्योंकि आप वो एक्शन अच्छा अनुभव आपने सुनाया <laughs> तो लड़कियों के पास एक जो हथियार है रोने का वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सही पर्सन के पास आप जो है अपने इन्फॉर्मेशन दे ताकि आपका आपको न्याय मिले तो ये एक बहुत ही अच्छा बात मुझे याद आ गया सिना साहब की बातें सुनते सुनते तो अच्छा लग रहा और इसके साथ एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग कई बार हाई कोर्ट में जाते हैं वहाँ पर केस डिले होता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाई कोर्ट में भी क्या है ना कि अभी यहाँ से लाभ नहीं मिल रहा है मेट्रोपॉलिटन uh, में जाते हैं सेशन में जाते हैं वहाँ से उनको जस्टिस नहीं मिलती है फिर वहाँ जाकर कर के अपील फाइल करते हैं तो वहाँ भी जो डिसटिस्फाइड हो जाते हैं निचली कोर्ट के ऑर्डर से तो डिसटिस्फाइड होने के बाद हाईकोर्ट ही एक विकल्प बच जाता है तो यहाँ से सारे लोग वहाँ चले जाते हैं और वहाँ चले गए तो फाइल कर दिया अभी उसमें भी प्रॉब्लम क्या है फाइल करने से नहीं चलेगा केवल अब वो चाहते हैं कि डिस्पोजल हो जल्दी तो उसके लिए मेंशनिंग की व्यवस्था है जैसे एस ट्रायल की हमने व्यवस्था बताया था कि क्यों एस ट्रायल ग्राउंड आपको बताना होगा कोर्ट को कि क्यों एस ट्रायल किया जाए तो उसी तरह से वहाँ मैंसनिंग का प्रोविजन है ब्रेसिफी फाइल करने की प्रोविज़न है उसमें आपको ग्राउंड बताना होगा कि क्यों क्या अर्जेंसी है तो वो ग्राउंड के साथ अगर कोर्ट के में मेंशन करते हैं अर्जेंसी के बारे में तो कोर्ट आपको एलाउ कर देगा जो एक साल के बाद का मैटर है वो कल के लिए रख देगा तो ऐसी व्यवस्था है इन सब प्रोसीजर को एडॉप्ट करेंगे तो वहाँ की भी संख्या कम हो सकती है वहाँ भी एक्टिव होना पड़ेगा <laughs> एक्टिव, एक्टिव तो होना तो पड़ेगा जागरूक होना पड़ेगा पड़े पड़े आपका क्या अधिकार है आपको मालूम होना चाहिए तभी आप अपने अधिकार जता सकते।, सकते जी सिन्हा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए आगे बढ़ते हैं काफ़ी चीज़ें जो है हमने कोर्ट पुलिस के बारे में बातें तो कर ही रहे हैं और जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं आम घटनाएं होती हैं तो उसके पीछे हमको राइट टू तो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से काफ़ी चीज़ें जो है पता चलता है और फिर उसके तहत आप आ, ए या फिर सीआरपीसी -सी पे आप जो है केस फाइल कर सकते हैं बहुत सारी बातें हमने सिन्हा साहब से सीखी और समझी हैं तो आइए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा इन सबसे हट कर थोड़ा सा अलग अगर हम लोग इस समस्याओं के बीच में क्यों गिर रहे हैं तो क्या हमारा जीवन समस्याओं से मुक्त हो सकता है इसके लिए हमें किस तरह का सोच होना चाहिए किस तरह से हमें जीवन व्यापन करना चाहिए क्या है बहुत बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका जी, जी, जी. अगर जिसे आपके यहाँ का स्लोगन है जी सुख दो और सुख लो लो जी जी कितना अच्छा स्लोगन जी जी, जी. अगर इसकी परिभाषा लोग समझ जाए लोगों को सुख देना शुरू करें जिस रूप में भी हो लोगों को खुश रखने का प्रयास करें आपके यहाँ मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना कि लोगों को खुश करने के लिए कभी कभी हम झाड़ू मारते हैं देख करके हमको कम से कम खुश हो जाए कि इतना बड़ा आदमी ये झाड़ू मार रहा, रहा है कुछ लोगों के प्रवचन में मैंने ऐसा सुना कुछ लोग जानबूझकर के बर्तन धोने लगते हैं कि हमारे आजू बाजू के लोग कुछ देर तो खुश रहेंगे तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि किसी को दुख नहीं हो हमारी बातों से हु. हम ऐसा काम करें जिससे लोग को फ़ायदा पहुंचे नुकसान नहीं हो किसी का हम सबके बारे में अच्छा भाव रखेंगे अच्छा विचार रखेंगे हम किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे तो हमें भी तकलीफ नहीं होगी हम निगेटिव नहीं सोचेंगे तो निगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा हम पॉजिटिव सोचेंगे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा आजकल क्या है लोग फ्रस्ट्रेट हैं किसी को नौकरी नहीं है हुँ, हुँ. किसी को बिजनेस नहीं चल रहा है तो वो अपना फ्रस्टेशन आजूबाजू आजू में निकालते रहते हैं हुँ, हुँ. ऐसा नहीं होने ये क्यों ऐसा होता है नौकरी नहीं है हम पढ़े लिखेंगे नहीं तो कैसे नौकरी मिलेगी बिजनेस में ईमानदारी से हम बिजनेस नहीं करेंगे तो कैसे बिजनेस चलेगा हुँ, हुँ. हर जगह से हमको ईमानदार बनना होगा और हालांकि ये लीगल टॉपिक नहीं है जी, जी आपने क्वेश्चन किया है तो अभी मेरे को रिप्लाई करना पड़ रहा है तो हम अगर सभी लोगों के बारे में शुभ भावना रखेंगे अच्छी भावना रखेंगे किसी को दुख नहीं देंगे किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे तो हमें भी कोई दुख और तकलीफ़ नहीं होगा ये मानव समाज में क्यों ये दुख और तकलीफ़ आ रहा है क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी को किसी न किसी रूप में दुख और तकलीफ़ दे रहे आपने भी अनुभव किया होगा आप भी यहाँ काम कर रहे हैं तो आपके भी बहुत से जो, जो सहयोगी हैं बहुत से लोग आपसे खुश रहते होंगे बहुत से लोग आपसे नाराज भी रहते होंगे हो हो हो होता है ऐसा होता है ह्यूमन ह्यूमन नेचर नेचर है। नेचर है। लेकिन उसको समझना पड़ेगा तो <laughs> आ, हम, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि कम से कम लोग नाराज हो जी जी जी अगर ऐसी भावना आ जाती है तो और क्षमा करने की भावना को डेवलप करने की जरूरत है क्षमा करने वाला महान होता है तो अगर किसी ने कुछ गलती भी किया है तो उसको इग्नोर करना चाहिए क्षमा करना चाहिए छोटी छोटी गलतियों पे आजकल देखिए मर्डर हो जा रहा है कल मैंने सुना कि एक मर्डर हो गया तो मर्डर आजकल 10-15 रुपये के मोबाइल के लिए भी मर्डर कर दे रहे हैं लोग कुछ दिन पहले सुना था मैंने तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो हम लोगों को खुशहाल रखने का प्रयास करें लोगों को तो दुख तकलीफ नहीं दें तो ऐसी समस्या जैसे छोटा समस्या आ गया तो कॉम्प्रोमाइज करके हम केस को खत्म कर सकते हैं हु, वहाँ तक जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है हम आपस में बैठ करके हुँ, हुँ। तो, तो, तो, क्या होता है ना थोड़ा ऊपर नीचे चलते रहता है लेकिन अगर किसी ने गलती कर दिया है तो हमको हम, हम मानव तन्मे जन्म लिए हैं तो हमको प्रयास करना चाहिए क्षमा करने कभी कभी आप देखिए मैनेजमेंट चलाने के लिए हमारे बहुत से सहयोगी या कर्मचारी गलती भी करते हैं तो कभी कभी आंख बंद करना पड़ता है क्यों करना पड़ता है कि गलती आज की है कल सुधार कल हो जाएगा मौका देना चाहिए से कभी, कभी ऐसा होता है मौका देने से फिर वो बढ़ ना जाए कुछ बहुत ज़्यादा गलती तो एडमिनिस्ट्रेशन की कमी वहाँ पर हो जाती है एक नियम कानून है उस नियम कानून के दायरे में सबको काम करना चाहिए अगर नहीं करते हैं तो उन पर एक्शन लेने की जरूरत है जी जी सिन्ना साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हम अपने समस्याओं को कम कर सकते हैं और डेली रूटीन में कई चीज़ें आती हैं कुछ बातों से हम नाराज़ हो जाते हैं लेने देने के कारण भी कई लोग खुश होते हैं कई लोग नाराज़ हो जाते हैं तो ये छोटी छोटी बातों को अब इग्नोर करना अच्छा है इसमें हम अपने आप को अपने जीवन का लक्ष्य क्या है उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं जैसे आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि मानव तन लिया है तो हम इसमें अपना जो है कुछ समाज को देने का प्रयास, को प्रयास करें का प्रयास जैसे प्रयास नेचर कैसे हमें दे रही है जी नेचर जी। हमसे कुछ आज ले नहीं रही सही बात है हवा दे रही है पानी दे पानी रही है सूर्य दे रहा है सूर्य का प्रकाश दे रहा है देखिए आप चंद्रमा के माध्यम से रोशनी मिल रही तो वो नेचर हमेशा दे रही है और हम लोगों का कार्य लेना लेकिन हम लोग भी प्रयास करें कि नेचर से ले रहे हैं तो हम भी नेचर को कुछ दें, तो नेचर का ही बनाया हुआ ये मनुष्य परिवार है या मनुष्यधन है तो हम मनुष्यों को मदद करने की भावना को डेवलप करें तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो है देने का प्रयास करें, का आज प्रयास तक हम लोगों की केवल अपेक्षाएं हैं हाँ, हम लोग लोगों से अपेक्षा रखते हैं जी, जी, कि हमको ये मदद कर देंगे हाँ। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमको भी मदद करना है हाँ। ये अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हेल्प किया कैसे इनको हम हेल्प कर सकते हैं ये शुभ भावना की कमी थोड़ा है उसको डेवलप करने की जरूरत है और हमको लगता है कि आप जैसे लोगों का संपर्क रहेगा और ऐसे इंस्टीट्यूशन से लोग जुड़ेंगे जी जी तो ज्यादा बेनिफिट हो सकता है शिना साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे नेचर की बात आपने याद दिलाया कुदरत की बात कि कुदरत का जो स्वभाव है संस्कार है जो देने का है और मनुष्य भी अगर इन चीज़ों में थोड़ा नेचर को देखते हुए आसपास की चीज़ों को देखते हुए हर चीज़ उसको देने का प्रयास कर रहा है इवन हम लोग जिस स्टूडियो में बैठे हैं वो स्टूडियो हमें हेल्प कर रहा है कि हम लोगों तक पहुँचे माइक भी हमारी आवाज़ उन तक पहुँचा रही है और ये सारी टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए हमको कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन करने में हेल्प कर आप आप, आप नेचर को कुछ न कुछ देने का प्रयास करें। हाँ, और हम उसका यूज लोगों तक जाए ऐसी हमारी भी है। ऐसा तो ही प्रयास से भारत के प्रत्येक नागरिक नागर, को, के ही नहीं, वर्ल्ड के को देने की भावना अपने अंदर अगर डेवलप करे तो बहुत सारी समस्या जैसे पेड़ है तो पेड़ आपको छाया दे रही है हवा दे रही है ऑक्सीजन दे रही है उसी तरह से हमको पेड़ को भी कुछ देने का प्रयास उसमें पानी दे खाद दे लेकिन हम पेड़ को आजकल काटे जा रहे हैं नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो उससे हमारी समस्या बढ़ रही है नेचर नहीं रहेगा तो हमको ऑक्सीजन से ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा ये तो इसलिए हम लोगों को भी देने की भावना शुभ भावना डेवलप करनी चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए वक्त हो गया है इजाज़त का तो मैं चाहूँगा कि सिन्हा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आज के इस विशेष एपिसोड में हमने कुछ कानूनी बातें तो आपसे की हैं और आपने उसकी बहुत अच्छी बातें आपने बताएँ कि कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैसे हम अपना आम, बात जो है लीगली कोर्ट में या पुलिस में रख सकते हैं वो बातें आपने समझाई उसके साथ समस्याओं का निराकरण कैसे हो एक जनरल वे में हमने टॉपिक ले लिया था जिसमें समस्याओं को कम करने के लिए एक व्यक्तिगत रूप से हम क्या कर सकते हैं उस पर आपने बहुत अच्छी बात बताया कि दातापन का जो संस्कार है वो अगर हम लोग डेवलप करेंगे जिस तरह से कुदरत हमें दे रहा है जीवन दे रहा है उसी तरह इस जीवन को जीते हुए हमें भी लोगों को मदद करने का या दाता बनने का एक संस्कार हमारे अंदर डेवलप किया जाए अपने आप को लोग सशक्त बनाए देने की भावना अगर जागरूक करें तो समस्याओं का निराकरण वही हो सकता है छोटी मोटी समस्याएं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और बड़ी समस्या अगर आ गई तो उसके लिए लीगल एडवाइस देने के लिए आप है ही हैं और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में हमसे ज्यादा देने का कार्य आप कर रहे हैं तो आपसे हम लोग मदद लेंगे ही तो मैं कहूँगा हमारे श्रोताओं को कि एक बार फिर से एडवोकेट सिन्हा साहब का नंबर जरूर लिख ले जी हाँ नंबर एक बार नोट करें एडवोकेट बीके के सिन्हा जी का एट फोर टू फाइव एट फाइव नाइन फाइव जीरो टू एक और नंबर है ये नंबर नाइन थ्री टू जीरो जीरो जीरो सेवन सेवन जीरो फ़ाइव तो ये दो नंबर हैं एडवोकेट बीके के सिन्हा जी का आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्या बताकर उसका निराकरण और कैसे हम लोग प्रोसेस में जाएं और सिस्टमेटिक वे से हम अपने समस्या का समाधान पाएँ ऐसा वो आपको समाधान देंगे तो आप सदा खुश रहें मस्त रहें और समस्या से मुक्त हो ऐसी शुभ के साथ मुझे और एडवोकेट बी सिन्हा को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुने हैं रेडमोट वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो